मैं विवेक शर्मा भूतनाथ फिल्म का लेखक निर्देशक आप सभी सुनने वालों को नए साल बीज बीज याने 2020 बीस यानी टू की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं अरे भैया यार हम यार जबलपुर की भाषा में बात करें का चमन चटनी वाली है चौकडे पे ना खड़े रहो थोड़ा पढ़ाई लड़ाई कर लो चलो सेलिब्रेट करो टू जीरो टू जीरो बैंग जय हिंद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में लोनावाला में जो हो रहा है और हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और आज हमारे बीच में विवेक शर्मा जी हैं जो भूतनाथ फिल्म आपने देखी होगी तो उसके डायरेक्टर उसके डायरेक्टर हैं और अलग अलग फिल्में डायरेक्ट की हैं फिल्म प्रोडक्शन भी करते हैं तो आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी आप सभी की तरफ से विवेक शर्मा जी का विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मैं पहली बार यहाँ मधुबन यानी 90.4 पॉइंट से बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये पूरा आवरण बहुत अच्छा लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि आपको खुद को एक्ट करना चाहिए फिल्मों में और यहाँ पर लिफ्ट इंडिया में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है नए किस्म के लोगों से मुलाकात हो रही है और मैं इस बार ज्यूरी बना हूँ यहाँ पे मतलब जज कर रहा हूँ फिल्म्स ज़्च रहा हूं। और नई किस्म की फिल्म्स देखने मिलती वर्ल्ड सिनेमा देखने मिलता है चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं कई लोग एक्सपेरिमेंटेटिव फिल्म्स बनाते हैं तो एक हम फिल्म मेकर्स को सीखने का एक नया मौका मिलता है बड़ा मज़ा आ रहा है अच्छा कुल कितने फिल्में आपने देखी हैं इस करीब फेस्टिवल करीब मैंने नहीं तो भी 50 फिल्में देखी हैं और मतलब मुंबई से ही देखना शुरू कर दिया था मैंने क्योंकि मुझे उनके लिंक्स भेजे गए थे मुझे जय और यहां पर भी आने के बाद पिछले चार दिन में लगातार देखता आ रहा हूं और आज मैंने बाबा फिल्म देखी बहुत ही अच्छी लगी मुझे बच्च, बच्चों की जो फिल्म थी तो हाँ काफ़ी फिल्में देख ली मैंने अच्छा विवेक शर्मा जी मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आपके बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और सन 1992 से मुंबई में हूं महेश जी को मैंने काफ़ी समय तक असिस्ट किया उनका एसोसिएट डायरेक्टर था फिर शाहरुख खान की कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड जो अब रेड चिलीज़ के नाम से जानी जाती है वहाँ करीब 10 से 12 साल उनसे एसोसिएटेड रहा हूँ फिर भूतनाथ फिल्म बनाई मैंने और कल किसने देखा नाम की फिल्म बनाई अभी मेरी नई फिल्म अ गेम कॉल रिलेशनशिप रिलीज पर है जो मैंने लिव इन रिलेशनशिप पर एक मॉडर्न यंग टेक बड़ी रॉ कैंड फिल्म बनाई है आ, वो रिलीज़ करूँगा और मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है फिल्म जोन और बहुत सारी फिल्में अप हैं जिनमें से क ख ग घ नंगा लंगड़ा राम सिंह फिलिप मैंने कब बोला इस तरीके की बड़ी इंटरेस्टिंग कमर्शियल फिल्म्स हैं और मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से और एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ बट सिनेमा पैशन रहा है तो भगवान रास्ता बनाता है धीरे धीरे करते यहाँ तक आ गए अच्छा विवेक शर्मा जी जैसे आपने कहा कि आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं और फिर आ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना आपका सपना था या आप लगभग चांस आपके पास ही चीज़ आ गई नहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी फ्लूक नहीं रहा मैं हर चीज़ पी डिसाइड करके आता था मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं फ़िल्म मेकर बनूँगा हाँ हा। और मुझे स्कूल कॉलेज में और घर में हर जगह डांट पड़ती थी कि फ़िल्मों की बात क्यों करते हो फिल्मों में क्यों जाना चाहे तो मैंने एम किया है मास्टर ऑफ साइंस इन फ़िज़िक्स सब्जेक्ट मैं टॉपर रहा हूँ अपनी ब्रांच में मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की जो माँ बाप को चाहिए था वो बहुत अच्छे से फॉलोअप किया संस्कार आज भी मैं टी टोटलर हूँ ना शराब पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ ना पार्टी करता हूँ लेकिन पैशन एक स्टोरी टेलिंग का रहा है तो वो मुझे फिल्म लाइन में लेकर आ गया और अभी बड़ी खुशी होती है कि मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन आओ सर मैं उससे कई फिल्में बना रहा हूँ <laughs> विवेक शर्मा जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें ये सुनकर और कहीं कही ना कहीं हमारे यूथ को यहाँ पर मोटिवेशन मिल रहा है कई बार होता है कि माता पिता जो कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो और हमें कहीं ना कहीं आर्ट की तरफ आकर्षण होता है तो हम लोग सोचते हैं कि उसी में पढ़ाई करें उसी में आगे बढ़ें लेकिन आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया।, किया माता पिता को भी अपनी पढ़ाई से उनको उन्होंने जो कहा वो भी किया और साथ साथ अपना पैशन बरकरार रखा ये दोनों चीज़ें कैसे आप करते थे क्या टेक्निक है देखिए सबसे बड़ी चीज़ यह कि जिस उम्र में जो करना है सबसे पहले वो करना है बिना ग्रेजुएशन के फिल्म लाइन में उतरना बेवकूफ़ी है क्योंकि आपके अंदर एक समझ और ठहराव आना बहुत ज़रूरी है जैसे डॉक्टरी इंजीनियरिंग ये सारे प्रोफेशनल फील्ड हैं उसी तरीके से सिनेमा एक प्रोफेशनल फील्ड है ये ऐसा नहीं है कि कोई आपके बड़े भाई ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको बुला लें आओ जरा हम सर्जरी करें आके देख लो और चाय बन रही है आगे नहीं सिनेमा एक प्रोफेशनल फील्ड है लोग इसको पिकनिक की तरह समझते हैं और उनको लगता है हम मॉडल हैं अच्छे दिखते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के आ जाएँ नहीं आपको स्पीच डिक्शन में बॉडी लैंग्वेज में सिनेमेटिक ग्रामर में आपको समझ बढ़ानी पड़ेगी ट्रेन होना पड़ेगा मुझे लगता है यंगस्टर्स जितने लोग आ रहे हैं उनके जीवन में संघर्ष इसी है कि वो बिना ट्रेनिंग लिए आ रहे हैं वो ये गलत लेकर आ रहे हैं कि हम कैमरे के सामने खड़े होंगे या ऑडिशंस की लाइन में लग गए और हमको काम मिल जाएगा इक्का दुक्का तुक्के में मिल जाता है बट सीख कर आएंगे तो ज़्यादा बेटर जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और मुझे भी लगता है कि हम सभी को ये टेक्निकल चीज़ें और थोड़ा सा पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए अगर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के अगर आपके पास मास्टरी हो समझ हो एक्सपीरियंस हो तो चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं मेरा भी पहला एक्सपीरियंस जब मैं कैमरे के सामने गया बहुत बीस पच्चीस साल पहले एक किसी ने कहा कि भाई आपको थोड़ा शूट करने वाले हैं आप अपना इंट्रो दो तो मैं मैं बोला ठीक है अब मेरे को उन्होंने बोला तो मैं जैसे ही गया मेरी आंखें बंद हो गई क्या इतनी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स वो देख गई मैं थोड़ा सा आंखें बंद कर दी वो बोल रहा है खोल आंखें आंखें खोल के डायलॉग बोल तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी आंखें तो उसके सामने बंद होती जा रही है, और वो बोल रहे हैं कि बोलो अरे मेरे को कुछ दिखे तो मैं बोलूँ <laughs> तो ये चीज़ें हैं कि बिना एक्सपीरियंस या समझ की कमी के कारण ये चीज़ें होती हैं और विवेक शर्मा जी सही बात आपको सुना रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं फिल्मी दुनिया के इस सफ़र को बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे फिल्मों में एंटरटेनमेंट होती, होती है डायलाग्स होती हैं और फिर साथ ही साथ गीत भी होते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी फिल्म की जो बातें हैं जो आपका पसंदीदा फिल्म है ख़ुद का प्रोडक्शन है जिसको आपने डायरेक्ट किया हो उस फिल्म के कुछ डायलाग और एक गाना गुनगुनाई <laughs> गाना गाना एक लाइन सुना दीजिए <laughs> मैं बोल के बता देता हूँ भूतनाथ फिल्म का क्लाइमेक्स सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जो कुछ इस तरह है कि समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है रात में जब एक नन्हा सा छोटा सा दीपक जलता है जिसकी ज़रा सी जोत सही पर दूर से उसको देख मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया चलता है ये जावेद साहब का लिखा हुआ है और बच्चन साहब और छोटे बच्चे अमन सदीकी ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया उसमें शाहरुख भी थे जूही जी भी थीं और वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था फिल्म का और वो आज भी गाना जब भी बजता है तो आंखों में आंसू आते हैं और अपने परिवार की याद आती है और बड़ा ही खूबसूरत लिखा और दर्शाया गया था मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो चलिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत गीत आपने भूतनाथ फिल्म का याद किया है तो आइए आगे बढ़ते हुए इसी गाने का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर से विवेक शर्मा जी से बात करेंगे आप सुनाए हैं रेडिमा नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर क्रोध शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है वही ज्ञानी समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है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 रात में जब एक छोटा सा नन्हहा सा दीपक जलता है उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बार सो काम साफ गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती अपना कौन पराया आया मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया बस तू ही मेरा अपना है बस तूने प्यार निभाया कान क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ तुझको चाहू भी तो मैं कैसे भुला सकता हूँ तेरा प्यार भी एक बंधन है तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या तुझको कहू देखता तो दिल कैसे पिघलता है समय का पहीया चलता है दिन ढलता है रात गाती है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 को देख कोई बरसा का गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को अमित बैल का प्यार भरा नमस्कार सलाम और खमा सा सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आशा करता हूँ कहीं न कहीं आपको ये गीत जो है एक मोटिवेशन देता है अपनों की याद दिलाता है और बुझते हुए को या फिर गिरते हुए को फिर से उठकर खड़ा होने का एक जो है संकेत देता है संदेश देता है तो वही आगे बढ़ते हुए फिर से मैं विवेक शर्मा जी से आपको जोड़ना चाहूँगा और उनसे अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ फिल्में जब बनाते हैं हम लोग या डायरेक्ट करते हैं तो कई बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है टाइम पे वो शूट होता नहीं या फिर एक्टर्स या फिर जो भी चीज़ें हैं व्यवस्थाएँ है जो हैं कभी ऊपर नीचे हो जाती तो क्या आपके इस इंडस्ट्री में जब किसी फिल्म के शूट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो थोड़ा सा बताएं हाँ जैसे हम लोग मैं जब महेश भट्टी के साथ था तो हम लोग उस समय नाम था मद्रास अब चेन्नई बोलते हैं उसको मद्रास में हम लोगों ने शेर टाइगर्स बुलाए हुए थे तो एक टाइगर का मूड खराब हो गया अब गुलशन गोवर जी बैठे उनके आजू बाजू टाइगर जब उनको देखे तो गुलशन गोवर जी का तो ध्यान ही न लगे शूट पे उनको लगता था ये मुझे मार के काट के ले जाएगा वो अब वो घुर रहा है शेर घुर रहा है तो वो अब वो जानवर है अब उसके जो कंट्रोल में थे बंदा वो उसको साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज में डांटता था तो हमको समझ नहीं आता था क्या बोल रहा है तो बहुत मुश्किल से वो शॉट हो तो महेश भट्टी जो है वो बोले कि तुम लोग ऐसी सीखोगे तुम लोग शॉर्ट लो हो मैं बाहर से होके आता तो वो सेट छोड़ के बाहर निकल गए हम लोग के भरोसे और हम मैं और चीफ असिस्टेंट हम लोग दो लोग थे और वो शेर शेरों की आदत क्या होती है बहुत लंबा देर तक देखते हैं वो तो जैसे गुलशन गोबर ऐसे बैठे वो शेर उनको देखता रहे और गुलशन गोबरा बोलते रहे अरे कोई हटा हो अरे अब वो मेन विलन खुद ही डर रहा है तो इस तरीके से कई बार होते हैं जैसे इवन भूतनाथ के टाइम पर भी बच्चा जो है वो बच्चों के साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना उनका मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा बट अमित जी के संग एक बहुत अच्छी क्वालिटी वो सबको मिक्स कर लेते हैं बात करके मस्ती करके कहाँ कौन से स्कूल में हो क्या तो वो बच्चा जो है अमित जी से घुल मिल गया था बट जैसे ही शाहरुख आता था तो डायलॉग भूल जाता था उसको लगता था कि क्योंकि शाहरुख जिसकी मॉडर्न जनरेशन क्या उसने फिल्म देखी हैं उसकी बच्चन साहब की शायद जिसने फिल्म ना देखी तो उसको उनका स्टार पावर उतना महसूस नहीं होता था उसको लगता था दादाजी जैसे हैं ये तो so, कई बार इमोशनली uh, अटैक जाते हैं एक्टर्स कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं लाइट्स का प्रॉब्लम हो गया कई बार जानवर जिनके साथ शूट कर रहे होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है तो हाँ शूटिंग देखने वालों को तो लगता है कि एंटरटेनमेंट का एक जरिया है बट हम लोग बहुत पसीना बहाते हैं और बहुत मेहनत करना पड़ता है तब कहीं पक्के फिल्म जो है आपके पास आती है जो आप दूसरों पर देख के बोलते हो कि बकवास है यार <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और शूटिंग करना इतना आसान भी नहीं है और सभी लोगों को मैनेज करके चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है जो हम सभी लोगों को फिल्म बनने के बाद हम लोग उस चीज़ों को भूल जाते हैं लेकिन जब फिल्म बनाया जाता है या उसको क्रिएट किया जाता है शूट किया जाता है तो वहाँ पर जो हीरो हीरोइन एक्टर उन सब की वाट लगती है <laughs> अब देखिए विलन जो मेन बना हुआ है उनको भी शेर से डर लग रहा है तो क्या हुआ होगा तो चीज़ें जो है बहुत ही यूनिक रहती हैं चलो ये आ, हम लोग जब इन चीज़ों को करना या देखने जाते हैं उस ढंग से देखें कि इसमें किस तरह से काम हो रहा है तो चीजें हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कई बार हम लोग सिर्फ सीन्स देखते हैं और अजम्पशन कर लेते हैं उसके पीछे की मेहनत या उसके पीछे का स्ट्रगल या उस मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो यही है कि विवेक शर्मा जी ने पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ को आपको करना है तो ऑलराउंड आपके पास नॉलेज होना चाहिए उसका मैसेज होना चाहिए वो क्या बताना चाहता है ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग अप्रोच करके चलते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से हम लोग सही चीज़ों को पकड़ पाएंगे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी जो सुनने वाले हैं और देखने वाले दर्शक जो हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे और इन फ्यूचर किन फिल्मों को आप करना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं अपने देश के सब यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी जाएं अपने माँ बाप को और अपने संस्कार को ना भूलें बहुत मेहनत करें एक ही जीवन है बहुत हासिल करें और गलत डिजायर में ड्रग्स में शराब में पार्टीज में अपनी जिंदगी वेस्ट ना करें कुछ क्रिएट करें देश के प्रति कॉन्ट्रीब्यूट करें और मैं ह्यूमन इमोशंस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ जैसे भूतनाथ के अंदर एक ह्यूमन इमोशन था एक बच्चा जो है वह भूत को अतृप्त आत्मा को मुक्ति देता है उसी तरीके में सोसाइटी में चेंज लाने वाली फिल्म्स बनाना चाहता हूं जिस जिसपे मैं अभी नई जो मेरी फिल्म है जिसका नाम है कखा गग नंगा तो वो एक कॉमेडी फिल्म है जो मोबाइल जनरेशन वर्सेस फार्मर जनरेशन की कहानी है कि हम लोग कैसे अपनी मिट्टी की वैल्यू भूल चुके हैं हर चीज़ में आज मोबाइल है आउटडोर गेम्स भूल चुके हैं हम किसानों की रिस्पेक्ट भूल चुके हैं हमको लगता है ज़मीन मिल गई तो यहाँ फार्म हाउस बना लो मगर एक टाइम था जब उसमें खेती होती थी धान निकलता था बहुत सारी चीज़ें होती थी और उस उन टॉपिक्स पे मैं फिल्म बना रहा हूँ जो आपके दिल को भी छूएगी कमर्शियली भी आपको एंटरटेन करेगी और यही अरमान है मेरा बस बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप अपने फिल्मों के माध्यम से देना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही अच्छे मैसेज देने वाले समाज में एक बदलाव और जो हमारे कुदरती चीज़ें हैं पाँच तत्व जिसको कहते हैं जल अग्नि ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहें हम इनके साथ बिल्कुल जुड़े रहें कुदरत के साथ मिट्टी के साथ जुड़े रहें कहीं ना कहीं हम लोग आज मिट्टी के दूर, दूर हो रहे हैं मिट्टी से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी टेम्प्ररी हमें सुख देगा परमानेंट सुख तो हमारी मिट्टी हमको देगा तो वो चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान में रखना है और विवेक शर्मा जी इन सभी चीज़ों को मंथन कर रहे हैं उस पर एक फिल्म भी बनाने वाले हैं तो हम लोग उसका इंतजार जरूर करेंगे और हमारी ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से विवेक शर्मा जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामना धन्यवाद बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं आपको अभी भी एक्टिंग का ऑफर दे रहा हूँ कि आप कभी भी आएँ मुंबई तो आप मेरी फिल्म में एक्ट कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए और श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करता हूँ आप सभी को बहुत सारी बहुत गहरी बातें बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ खुशी के साथ और कॉमेडी के साथ आपको बताएं उन्होंने विवेक शर्मा जी ने तो मैं चाहूँगा कि जीवन में हंसी बना के रखिए लेकिन गंभीर विषयों को अच्छी तरह से समझ के आगे भी बढ़ते रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी दुआएँ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो जैसा सोचोगे तुम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 वैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे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 सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है